की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में प्रस्तुत है अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर, शायद पैरों की उंगलियां या जमीन पर चलते को देखने लगी अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है वह वा मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया वह बैठ गई आखो को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अधिक खटोले पर सोए अपने छह वर्षी लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डिया साफ दिखाई देती थी उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खिया उड़ रही थी वह उठी बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एकाध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी बारह बच्चों के थे धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति, एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर जाता दस पंद्रह मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा एक दो क्षण उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारी की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी वहां पीड़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया उसका मुँह लाल तथा चढ़ा हुआ था उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमा कर बेटी को व्यग्रता से निहारती रही किंतु लगभग दस मिनट, मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं, नहीं उठा तो वह घबरा गई पास, पास जाकर पुकारा बड़कू बड़कू लेकिन देगे उसके देगे कुछ उत्तर न देने, देने पर वह डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया सांस ठीक से चल रही थी फिर सिर पर हाथ रखकर देखा बुखार नहीं था हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा फिर झट से उठ बैठा जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा खाना तैयार है यहीं लगाऊं क्या रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया बाबूजी खा चुके सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया आते ही होंगे रामचंद्र पीढ़ी पर बैठ गया उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी लंबा दुबला पतला गोरा रंग बड़ी बड़ी आखे तथा होठो आरोप झुरिया वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा कुल दो रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और, और चने की तली, तली तरकारी रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा मोहन कहाँ है बड़ी कड़ी धूप हो रही है? मोहन सिद्धेश्वरी का मंजला लड़का था उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था वह न मालूम कब ऐसी घर ऐसी गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता, पता नहीं था, था कि वह कहा गया है किंतु सच, सच बोलने की उसकी, उसकी तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने, उसने कहा किसी लड़की के यहाँ पढ़ने, पढ़ने, पढ़ने गया है आता, आता ही होगा दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत चौबीस घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है हमेशा उसी की बात करता रहता है रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया फिर खाने लग गया वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एक तक निहार रही थी कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा वहाँ कुछ हुआ क्या रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी मां को देखा फिर सिर नीचा करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा सिद्धेश्वरी चुप रही धूप और तेज होती जा रही थी छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा प्रमोद खा चुका सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया हाँ खा चुका रोया तो नहीं था सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गयी आज तो सचमुच नहीं रोया वह बड़ा ही होशियार हो गया है कहता था बड़का भैया की यहाँ जाऊँगा ऐसा लड़का वह फिर कुछ आगे बोल न सकी जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए डेढ़ घंटे तक रोने के बात सोया था रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया एक रोटी और लाती हूँ रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा नहीं नहीं जरा भी नहीं मेरा पेट पहले ही भर चुका है मैं तो यहाँ भी छोड़ने वाला वाली बस अब नहीं सिद्धेश्वरी ने जीत थी। अच्छा आधी ही सही रामचंद्र बिगड़ गया अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या तुम लोग जरा भी नहीं सोचते बस अपनी ही जिद भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गयी रामचंद्र ने थाली में बचे हुए टुकड़े से हाथ खींच लिए और लोटे की ओर देखते हुए कहा पानी लाओ सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया फिर हाथों को थाली में रख दिया एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का पीड़ा हो। मंजला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे वह अपने भाई की तरह दुबला पतला ही था किंतु उतना लंबा न था वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ता था सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया कहाँ रह गए थे बेटा भैया पूछ रहा था मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया कहीं तो नहीं गया था यहीं पर था सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा उसकी तबीयत चौबीस घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो मोहन अपनी माँ की ओर देखकर कर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरी की तीन चौथाई दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया की वह क्या करा इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था अचानक उसकी आंखें भर आई वह दूसरी ओर देखने लगी थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुँह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा एक रोटी देती हूँ मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा फिर सुस्त स्वर में बोला नहीं सिद्धेश्वरी ने गिड़गड़ाते हुए कहा नहीं बेटा मेरी कसम थोड़ी ही ले लो तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है नहीं रे बस अव्वल तो अब भूख नहीं फिर रोटियाँ तूने ऐसी बनाई है कि खाई ही नहीं जाती न मालूम कैसी लग रही है खैर अगर तू चाहती है तो कटोरी में थोड़ी दाल ले दे दे दाल बड़ी अच्छी बनी है सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था की मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया दो रोटियां कटोरा भर दाल चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी किंतु 50 पचपन के लगते थे शरीर का चमड़ा झूलने लगा था गंजी खोपड़ी, आईने की भांति चमक रही थी गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी मुंशी जी ने कटोरी को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा बड़का दिखाई नहीं दे रहा सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि उसके दिल में क्या हो गया है जैसे कुछ काट रहा हो पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली अभी अभी खाकर काम पर गया है कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है बोला बाबू देवता के समान है मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई शर्माते हुए बोले क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है बड़ा पागल है रे! पर जैसे नशा चढ़ गया था उन्माद की रोगीनी की भांति बड़बड़ाने लगी पागल नहीं है बड़ा होशियार है उस जमाने का कोई महात्मा है मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और पड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा पड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है वैसे लड़कपन में नटखट भी था हमेशा, हमेशा खेलकूद खेल में लगा रहता था लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे अच्छी तरह से याद कर लेता था असल तो यह कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझते हो यह कहकर अचानक वे जोर से हंस पड़े मुंशी जी डेढ़ रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास ऐसी युद्ध कर रहे थे कठिनाई होने पर, पर एक गिलास, गिलास पानी चढ़ा गए फिर, फिर खर खर खास कर खाने लगे फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की, की चक्की की पुक पुक, पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास ही पास नीम के पेड़, पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक ऐसी पूछ ले सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले दो दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों सिद्धेश्वरी ऐसी जैसे नहीं रहा गया बोली मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा फिर निर्विकार स्वर में राय दी मक्खिया बहुत हो गई है सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है लड़का एमए पास है सिद्धेश्वरी हटा चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे सिद्धेश्वरी ने पूछा बड़का, बड़का की, कसम की कसम एक रोटी देती दे हूँ अभी, अभी बहुत, बहुत सी है मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के दाधी समान तथा रसोई की ओर कनखी से, से देखा तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले रोटी रहने दो पेट काफी भर चुका है अन्य और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है तुमने व्यर्थ की कसम धरा दी खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ गुड़ होगा क्या सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बना दो पीऊँगा तुम्हारी भी कसम रह जाएगी जायका भी बदल जाएगा साथ ही साथ हाजमा भी दुरस्त होगा हाँ रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है यह कह कहकर वे ठहा का हंस पड़े मुंशी जी के निबड़ने के, के बाद सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौकी की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी उसे पास खींच लिया रोटियों की थाली को भी अपने पास खींच लिया उसमें केवल एक रोटी बची थी मोटी भत्ती और जली हुई उस रोटी को बहुत जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया उसने लड़के को कुछ देर तक एक लाख दिल फिर रोटी को दो तो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख दिया उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप टप आंसू चूने लगे सारा घर मक्खियों ऐसी भनभना रहा था आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमे पैबंद लगे हुए थे दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे जैसे डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो अभी आप सुन रहे थे अमर, अमर कांत, कांत की कहानी, कहानी। दोपहर, दोपहर का भोजन वाचक स्वर भारती परिमल